प्रश्न आपके बहुत है मैं कुछ और शीघ्रता से प्रयास करता हूं और आप और प्रश्न न भेजे तो ठीक है दो दिन के लिए आपके प्रश्न हैं और तीन दिन के लिए नहीं। आज कल परसों के लिए इतने प्रश्न हैं कि वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे या तेजी से होंगे तो मैं थोड़ा तो शीघ्रता से ही उत्तर देता हूं संक्षेप में प्रश्न है परमात्मा यदि कण कण में है तो क्या मलमूत्र व कूड़ा करकट में भी है है तो कैसे तो मलमूत्र कूड़ा करकट सबके अंदर परमात्मा है वो सर्वव्यापक है कनकन है कनकण में है अच्छा यदि है तो कैसे है जैसे पत्थर में है वैसे मलमूत्र में है जैसे आकाश में है वैसे वहां पर भी है तो परमात्मा चूंकि सबसे सूक्ष्म है सूक्ष्मतम है इसलिए वो इन सबके अंदर रह सकता है स्थूल चीजें उसको बाधित नहीं करती जैसे अन्य वस्तुओं में भौतिक वस्तुओं में भी देखेंगे स्थूल वस्तु में सूक्ष्म वस्तु पहुंच जाती है रहती है जैसे कांच में से प्रकाश आ जाता है क्योंकि तो प्रकाश सूक्ष्म होता है लोहे में पत्थर में आ जाती है यानी अग्नि प्रवेश कर जाती है कैसे पानी में अग्नि प्रवेश कर जाती है कैसे उससे सूक्ष्म होती है स्थूल उदाहरण दे रहा हूं सत प्रतिशत परमात्मा तो नहीं घटता है लेकिन प्रकृति और प्रकृति के पदार्थ उनसे अधिक सूक्ष्म आत्मा है जीवात्मा और उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है तो क्यों रह सकता है परमात्मा सब में क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है और उसको कोई बाधा नहीं होती वो भौतिक पदार्थ तो है नहीं जो कि रुकावट किसी से हो उसको क्योंकि तो बिना रुकावट के सब जगह रहता है इसमें कुछ लोगों के मन में ये आता है कि मलमूत्र आदि में रहेगा तो परमात्मा मलिन हो जाएगा गंदा हो जाएगा तो परमात्मा इससे मलिन नहीं होता वो तो शुद्ध जैसा है वैसा ही रहेगा उसे लिप्त नहीं होता है ब्रह्मा कुमारी आदि कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि परमात्मा को यदि सर्वव्यापक मानेंगे तो मलमूत्र में भी मानना पड़ेगा और फिर तो वो गंदा हो जाएगा इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है ऐसा वो तर्क देते है। तो परमात्मा निर्लिप्त है वो गंदा नहीं होता है इसलिए कहीं भी रहे वो उसे कोई बाधा नहीं है और सूक्ष्म होने से सब जगह रह सकता है अगला प्रश्न है निम्न कार्य ईश्वर के हैं या जीव के तो कुछ कार्य जो इन्होंने लिखे हैं और दोनों के हैं जैसे कि ज्ञान देना तो परमात्मा भी ज्ञान देता है और जीव भी ज्ञान देता है हम पढ़ते ही है अध्यापकों से माता पिता से बुद्धि बढ़ाना तो बुद्धि परमात्मा भी बढ़ाता है कर्मानुसार और हम भी एक दूसरे को सिखा के बुद्धि बढ़ाते हैं औषधियां दे के बुद्धि बढ़ा देते हैं रिश्ते तय करना जैसे कि पति पत्नी का ही रिश्ता तय करना होता है बाकी रिश्ते तो हमारे अपने आप बनते ही हैं जहां हमने जन्म लिया तो माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ मामा आदि ये सब रिश्ते तो अपने आप ही बन जाते हैं तो ये जो रिश्ते हैं जन्म देना ये तो परमात्मा ही करता है माता पिता का रिश्ता परमात्मा ही बनाता है इस आत्मा को किस परिवार में भेजना है और उससे संबंधित जितने रिश्ते बनेंगे वो तो परमात्मा की तरफ से ही है हमारी कोई स्वतंत्रता उसमें नहीं है लेकिन रिश्ते तय करने का मतलब यदि विवाह का है पति पत्नी का रिश्ता तय करना तो वहां पर हम अपने प्रयत्न को देखते ही हैं हम चुनते हैं प्रयत्न करते हैं और उससे रिश्ते तय होते हैं मना भी होते हैं पर इसके साथ साथ कुछ लोग जो, जो जोड़ते हैं कि परमात्मा के द्वारा ही ये रिश्ते तय होते हैं हम तो एक निमित्त मात्र है तो हमारा प्रयत्न भी है लेकिन इसके साथ साथ हमारा कर्माशय भी कुछ कार्य करता है वो तो इस रूप में कि उस समय में हमारी बुद्धि सोचने की क्षमता सात्विक राजस्विकता में से भिन्न भिन्न होती है कर्मों के अनुसार किसी कर्मों को करते समय रिश्ता भी एक कर्म है महत्वपूर्ण कर्म है उसके अलावा भी जो हम निर्णय लेते हैं तो अनेक बार जानबूझ जानते बूझते भी हम गलत निर्णय ले लेते हैं और कई बार अनजाने में भी बहुत सही निर्णय होते हैं हमारे संयोग भी होता है लेकिन उसके अतिरिक्त कर्मों के अनुसार हमारी बुद्धि की सात्विक राजसिक तामसिक स्थिति बदलती है तो ये रिश्ते तय करने में भी होता है यदि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हमारा चयन बिल्कुल ठीक बैठेगा हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक बैठेगा और परेशानियां नहीं आएंगी जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन में तालमेल बैठेगा हम शुरू में तालमेल समझ करके बात करते हैं थोड़ा दूर हम सोचते हैं इससे तालमेल बन जाएगा लेकिन बनता नहीं है उल्टा भी हो जाता है तो जिस समय हम ये सोच रहे हैं कि तालमेल बन जाएगा और तो उस समय हमारा विवेक ठीक काम नहीं कर रहा है और कभी विवेक ठीक काम करता है तो इसमें कर्माशय भी जुड़ा हुआ रहता है और कर्माशय यदि जुड़ा है तो वो परमात्मा भी परोक्ष रूप से वहां जुड़ता है वो केवल इस रिश्ते में नहीं अन्य कर्मों में भी हमारे वो प्रभावित करता है हमारे निर्णयों में हमारा कर्माशय हमारे संस्कार हमें प्रभावित करते हैं इस दृष्टि से कह सकते हैं कि रिश्ते तय करने में भी कुछ अंश में परमात्मा का हस्तक्षेप है वो अपनी इच्छा से नहीं करता है लेकिन हमारे कर्मानुसार ही करता है लेकिन वर्तमान का हमारा प्रयत्न भी मुख्य वहां पर रहता ही है शांति स्थापित करना चाहे घर में शांति हो चाहे राष्ट्र में हो चाहे विश्व में हो तो यहाँ भी रिश्ते तय करने वाला ही उत्तर लगेगा यद्यपि शांति को स्थापित करना हमारा प्रयत्न है हम प्रयत्न करते हैं ये हमें पता लगता है प्रयत्न करते हैं तो शांति होती है प्रयत्न नहीं करते हैं तो शांति नहीं होती है विपरीत व्यवहार करेंगे तो अशांति हो जाएगी इत्यादि ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं इसलिए हमारा तो कर्म है ही है जीवों का अब इसके अतिरिक्त परमात्मा का भी वहां पर सहयोग किस ढंग से मिलेगा कि यदि उन व्यक्तियों के कर्माशय अच्छे हैं तो दोनों के चित्त शांत रहेंगे सात्विक रहेंगे और आसानी से शांति हो जाएगी एक दूसरे को समझ लेंगे आसानी से और यदि कर्माशय में दिक्कत है और उनको उस तरह के फल मिलने हैं तो एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं बिल्कुल समझते हुए भी नहीं समझेंगे समझते हुए भी, भी सामंजस्य नहीं करेंगे गड़बड़ बनी ही रहेगी उनका अहंकार बढ़ के आ जाएगा उनका मोह आ जाएगा उनका कोई राग आ जाएगा तो संस्कार और कर्माशय उभरेगा और वो शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले कर्माशय के कारण यदि शांति स्थापित नहीं हो रही है तो हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए प्रयत्न तो होगा ही हर जगह ये होता है प्रयत्न भी काम करता है और कर्माश भी काम करता है और दोनों का प्रभाव पड़ता है दोनों मिलकर के जो होता है वो हमारे हमारे ऊपर दिखाई देता है इसलिए अपना प्रयत्न तो फिर भी करना ही चाहिए बने इनमें परमात्मा का भी व्यवस्था से परंपरा से सहयोग प्राप्त हो रहा है पांचवा है दूरित दूर करना बुराइयां दूर करना तो हम स्वयं अपनी बुराई दूर करते हैं इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है यानी जीव भी अपने दोषों को दूर करता है और परमात्मा भी हमें इसमें सहायता प्रदान करता है समाधि में भी करता है संस्कारों को दूर कर ठीक करता है और वैसे भी हमें कोई कर्माशय आदि संस्कार के उभार करके हमारे दोषों को दूर करता है एक वेदवंत्र भी मिलता है कि हमारे हृदय की पूर्ण पवित्रता बिना परमात्मा की सहायता के नहीं हो सकती अवते धाम किंचन ये जो हमारा धाम है हृदय धाम इसको परमात्मा के बिना हम पूरा शुद्ध नहीं कर सकते इसको दो दृष्टियों से देखेंगे कि जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वो अपने हृदय को शत प्रतिशत पूरा शुद्ध नहीं कर सकते और दूसरा समाधि में जो संस्कारों को ठीक करना है बिल्कुल दगबीज करना है वो परमात्मा की सहायता से होता है हम भी प्रयत्न करते हैं और परमात्मा की भी उसमें बहुत सहायता होती है अगला प्रश्न पेड़ पौधों में आत्मा है तो काटते क्यों हैं? क्या हिंसा नहीं होती तो जब शाकाहार मांसाहार की बात चलती है तो शाकाहारी प्राय यह तर्क देते हैं कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा होती है तो उस पर फिर यह प्रश्न आएगा ही कि जब जीवों जीव पेड़ पौधों में भी है तो वहां भी हिंसा होनी चाहिए ये जो तर्क दिया जाता है कि वहां हिंसा होती है यानी किसी प्राणी का जीव जीवन समाप्त तो होता है ये जो तर्क है ये तर्क शाकाहार के पुष्टि में नहीं है मांसाहार के खंडन में भी नहीं है ये तो दोनों जगह घटता है जैसा कि इस प्रश्न पे भी है तो या तो कुछ लोग फिर ये मानते हैं कि पेड़ पौधों में आत्मा नहीं है ये गलत सिद्धांत है आत्मा तो है वहां पर उसका उत्तर यह है कि भले ही पेड़ पौधों को काटने से उनका जीवन जाता है मूली आदि तोड़ते हैं वो पूरा ही जीवन नष्ट हो जाता है उनका गन्ना का करते हैं भाग उसका कोई अंश तोड़ते हैं आम तोड़ते हैं इत्यादि लेकिन वेदों में चूंकि हमारे लिए इस तरह के भोजन की व्यवस्था की गई है इसलिए उसमें कोई हमारा पाप नहीं है लेकिन मांसाहार प्राणियों को मार के खाना इसकी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा हमारे लिए नहीं की गई है इसलिए वो हमारा पाप है जैसे शेर आदि को मार के खाते हैं इससे उनको कोई पाप नहीं लगता है भले ही वो जीव को मार रहे हैं मछली मछली को मार रही है तो उनको कोई पाप नहीं लगता क्योंकि उनके लिए वही व्यवस्था है ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार यदि हम अपना भोजन लेते हैं तो कोई पाप नहीं है और ईश्वर की व्यवस्था के विपरीत लेते हैं तो उसमें पाप है यही साकार मांसार के लिए मूल आधार बनता है अगला प्रश्न स्वप्न क्यों आते हैं इसका हमारे अवचेतन मन से क्या संबंध है कभी कभी ऐसे भी स्वप्न आते हैं जिनके संबंध में हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आता तो स्वप्न क्यों आते हैं सामान्य बात यही है कि जैसा हम सोचते समझते हैं प्राय जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जिनके प्रति हमारे मन में भय रहता है वही चीजें मन के अंदर रहती है और वहां पर चूंकि नियंत्रण नहीं रहता इसलिए स्वप्न के रूप में वो प्रकट हो जाती है इसका अवचेतन मन से क्या संबंध है तो आधुनिक दृष्टि से जिसको अवचेतन मन कहते हैं हमारी दृष्टि से हम चित्त कह लें मन कह लें तो वहाँ कि संस्कार रहते हैं जैसा हम विचार करते हैं वो वहां पर संग्रहित रहता है तो वो उभर उभर करके भिन्न भिन्न रूप में आ जाता है और इनका कहना है कि जिसका संबंध हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आया जिसका उसको ऐसे भी सपने आ जाते हैं ठीक तो है क्योंकि बहुत सारी बातें वहां पर गड़मड़ हो जाती हैं इधर की उधर इसलिए हमें लगता है कि ऐसा कभी हमने न देखा न सुना फिर भी हमें ऐसा सपना क्यों आ गया लेकिन उस सपने में कोई मूल बात अवश्य रहेगी जो कि हमारी इच्छा या द्वेष से संबंधित होगी हम चाहते होंगे या उससे बचना चाहते होंगे डर होगा वो तो कुछ न कुछ बात अवश्य हमारे जीवन में मिलेगी उन दिनों चल रही होगी या कुछ पहले की होगी और इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे साथ में रहते हैं हो सकता है उनके कारण भी कुछ ऐसे स्वप्न आते हों जो तो इस जीवन से संबंधित नहीं लगते हों। पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं अगला प्रश्न वेद को हम श्रुति भी कहते हैं पुस्तकीय तो रूप में इसका लेखन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ तो वेदों को श्रुति कहते हैं श्रुति श्रवण से जुड़ा हुआ शब्द है कि इसको सुन सुन करके आगे चलाया गया सुन सुन करके पढ़ जाना गया और परंपरा से हमारे तक आया है तो उस आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रारंभ में वेद केवल सुन करके ही चला करते थे लिखे नहीं थे लिखित रूप में पुस्तक रूप में नहीं थे तो उस दृष्टि से इनका प्रश्न है कि इसका लेखन कब हुआ उसका कोई जो ये मानते हैं कि लेखन हुआ उनकी दृष्टि से भी कोई सीधा सीधा प्रमाण उत्तर नहीं है कि कब हुआ और किन द्वारा हुआ इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं या तो चार ऋषियों का ही नाम लेते हैं अथवा बहुत सारे भिन्न भिन्न ऋषियों का नाम लेते हैं लेकिन इसके अंदर वेद तो प्रारंभ से लिखित रूप में भी उपलब्ध रहे हैं जब तो परमात्मा ने बोलने का सिखाया तो लिखने का भी उसने सिखाया ये भी एक महत्वपूर्ण कला है भाषा उसने दी हमारे को तो लिखने की लिपि भी दी तो वेद तो प्रारंभ से ही लिखित रूप में भी उपलब्ध होते हैं और उसके लिए वेद मंत्र का ही स्वयं का प्रमाण देखा जा सकता है एक वेद मंत्र है उतत्व पश्चन न ददर्श वाचाम उतत्व श्रृणवन न श्रृणती एनाम ये वाणी ऐसी है। मतलब परमात्मा की वाणी वेद वाणी कि कोई उसको देखते हुए भी नहीं देखता है देख तो रहा है लेकिन फिर भी जैसे देख ही नहीं रहा है कुछ सुन तो रहा है लेकिन सुनते हुए भी सुन नहीं रहा है वेद वाणी के लिए देखना और सुनना दोनों शब्दों का प्रयोग इस वेद मंत्र में किया गया है तो सुनने का मात्र होता है तो हम कहते कि श्रुति है लेकिन देखने का भी लिखा हुआ है तो देखेगा किसको लिखेगा कोई तो देखेगा और एक वेद मंत्र में और आता है कि एक व्यक्ति उस वेद को उठाता है फिर सुरक्षित रूप से पेटी के अंदर पिटिका के अंदर रखता है सुरक्षित रखता है इत्यादि वर्णन भी एक जगह आता है तो वेद यद्यपि श्रुति परंपरा से चलते रहे लेकिन लेखन का अभाव रहा हो यह पुस्तक रूप में ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है अगला प्रश्न परोपकारिणी सभा की ओर से जितने भी प्रवचन हमारे विद्वानों द्वारा जैसे स्वामी विश्वंग जी डॉक्टर धर्मवीर जी आदि द्वारा और भी विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। वे सब नेटवर्क की यू पर अपलोड करके बहुत बड़ा उपकार हुआ है जिससे आदमी घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकता है परंतु उस यू पर बहुत सी अश्लील बातें और कहानियां भी अपलोड की हुई है जो पहले खुल जाती है और सामान्य व्यक्ति पर बहुत बुरा असर डालती है सामान्य व्यक्ति की वृत्ति भी उधर आकर्षित हो जाती है यदि संभव हो तो कोई और गूगल आदि के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर इन प्रवचनों को अपलोड किया जाए तो सामान्य व्यक्ति उस अश्लीलता को देखने से बच सकता है और प्रवचनों का सही लाभ उठा सकता है तो देखिए वैसे YouTube पे आप अगर नाम लिखेंगे तो वही चीजें आती हैं जो हमने कोच के अंदर डाली है सर्च में अपने प्लेलिस्ट ऑफ पर सभा लिखा है तो उससे संबंधित आएंगी डॉक्टर धर्मवीर जी का नाम विश्व जी का नाम जिसका भी आप लिखेंगे उनसे संबंधित ही आता है सबसे ऊपर तो और उसके नीचे उस शब्द से संबंधित और बातें भी आती हैं। तो ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं कि हमने लिखा कुछ और हो और दूसरा कुछ खुल जाए लेकिन और कोई व्यवस्था तो है नहीं एक व्यवस्था है जो मैं अभी बताता हूं पर YouTube पे ही डाला हुआ है और आप जो चुनेंगे वो वहां पर आ जाएगा और ऊपर ऊपर वो रहता है उसको आप देख करके सुन सकते हैं आप आगे मत जाइए दूसरा ये जो प्रवचन है ये एक दूसरी वेबसाइट पर भी है उसका नाम वो आरकाइव archive ओ आर जी आरकाइव ए आर सी एच आई इस वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं सुन सकते हैं इस पे अधिकतर mp3 डाले हुए हैं केवल सुनने के लिए उसमें चलचित्र नहीं है पहले एक और वेबसाइट थी उसके ऊपर हमने youtube उस पर भी ये डाल रखे थे लेकिन वहाँ नहीं हो पाया बाद में हट गया तो और कोई हमारे पास उपाय नहीं है लेकिन आप स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं इस पे जो साधन है वो अच्छे बुरे दोनों तरह की चीजें हैं उसमें आप अपने विवेक से ठीक चल सकते हैं अगला मैं 2013 से निरंतर शिविरों में भाग ले रहा हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ की नियम पालन में बराबर शिथिलता बढ़ती जा रही है जैसे मंत्रोच्चारण की छूट कक्षाओं में दी गई है इससे उन साधकों को असुविधा होती है जो पूर्ण मौन का पालन कर रहे हैं तो ये तो मेरे समझ में नहीं आई बात कि मंत्रोच्चारण की जो छूट दी गई है छूट दी गई है मतलब बोलने के लिए कहा गया या न बोलने के लिए कहा गया है छूट का मतलब ये हुआ मंत्रोच्चारण की छूट आपको दी गई है मतलब आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं तो इससे जो पूर्ण मौन रहना चाहते हैं उनको कोई बाधा की तो होनी नहीं चाहिए वो अपना बोल रहे हैं आप अपने अंदर रहिए अब वो नहीं आप सब नहीं बोलेंगे तो भी वक्ता तो यहां से बोलेगा कोई ना कोई मंच से तो कोई ना कोई बोलेगा ही तो वैसा तो पूर्ण मौन संभव नहीं है यहां इतना तो बोलना होता ही है लेकिन वो चूंकि अच्छा ही है उससे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए मंत्रोच्चारण मन में भी किया जा सकता है किया जा सकता है जो करना चाहते हैं उनके लिए तो छूट है ही लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हर व्यक्ति मन से करते हुए एकाग्र नहीं हो सकता प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए यह कठिन होता है वो मंत्र साथ साथ उच्चारण करते हैं बोलते हैं उनका मन लगा रहता है नींद नहीं आएगी आप देखेंगे जब बिल्कुल मौन करवा देंगे तो बहुत से जने निद्रा में चले जाएंगे उनको अरुचि होने लगती है तो इसलिए चूंकि ये शिविर सबके लिए रहता है इसलिए कुछ बोलने के लिए जो बोलना चाहते हैं उसके लिए स्वीकृति यहां पर है मंत्रोच्चारण में छूट देने के कारण भी अन्य समय में भी बात करते देखे गए हैं ये अलग दोष है अन्य समय में बात करते हैं इसकी छूट नहीं दी गई है उसका इससे संबंध नहीं है कि मंत्रोच्चारण में बुलवाते हैं इसलिए वो वहाँ बाहर बोलते हैं वो तो जो बोलने वाले हैं जो शिथिल है वो तो बोलते हैं और ये जो बोलने वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए लेकिन अन्य साधकों को इससे बाधा होती है मुझे याद आ रहा है एक शिविर में स्वामी विश्व जी ने यहां तक कहा था कि जो मौन का पालन नहीं करेंगे उन्हें शिविर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है तो उस समय किसी को निकाला था क्या उन्होंने निकाला जा सकता है, ये तो कहा निकाला था क्या बोले तो तब भी होंगे आप में से शायद निकाला हो किसी को मेरे को नहीं पता दूसरी शिथिलता यह देखने को मिली कि इस शिविर में चाय की व्यवस्था भी की गई है और चाय की व्यवस्था तो पहले भी की जाती रही है मेरी जानकारी में तो लगभग हर शिविर में रहती है लेकिन हम ये मान करके देते हैं कि जो रोगी हैं उनके लिए औषधि आदत है उनकी इसलिए और इतना ऐसा विषय भी नहीं है कि बिल्कुल बंद किया जाए जैसे बीड़ी सिगरेट होते हैं शराब होती है तो इतनी तो छूट दी गई है इसको शिथिलता तो मानेंगे लेकिन आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी आदत है वो शिविर में ही नहीं रह सकते उनको तो सिर में दर्द हो जाएगा वो बैठ नहीं सकते हाथ पैर में दर्द होगा उनको बुखार जैसा लगने लगेगा आदत ही नहीं है लेकिन इससे और किसी को बाधा नहीं होती है शिविर में इससे किसी को बीडी सिगरेट कोई पिएगा शराब पिएगा तो और को बाधा होगी वो सब नही हो सकता और है लेकिन अगर कोई चाय पी रहा है इससे अन्य साधकों को कोई बाधा नहीं है वो अलग समय में जाते हैं पीते हैं और उससे यहाँ कोई बाधा नहीं है इसलिए अन्य साधकों को इससे अपनी साधना में क्यों बाधा समझनी चाहिए ठीक है उनके लिए किया गया और व्यवस्थापकीय जो संचालक हैं वो भी कुछ सोच करके ही ऐसा कर रहे होंगे उनके जैसे अनुभव आए होंगे वो भी ऐसे मूर्ख तो नहीं है कि गलत इसको शिथिल करना चाहते हो बल्कि आप पहले के शिविरों को देखे पांच दस साल पहले के उसकी अपेक्षा अनुशासन अब अधिक है मौन के लिए शिथिलता होती है और बहुत अच्छे स्तर पे आप लोग बहुत जने आप में ठीक ठीक पालन भी कर रहे हैं लेकिन शिथिलता है जो है वो आप सब भी जानते हैं कुछ ने मोबाइल रख रखे हैं अभी भी चोरी से अपने पास में बात करते रहते हैं कभी कभी बीच में उनको अंदर से ग्लानी नहीं होती है उनकी आत्मा इतनी पवित्र नहीं है कि ग्लानी होने लगे कि देखो मैं एक तरफ योग साधना के लिए आया हूँ और एक तरफ झूठ बोल रहा हूँ ऐसे चोरी से मैंने मोबाइल रख रखा है ये अपनी पवित्रता पर निर्भर करता है जो पवित्र साधक होगा वो नियम भंग कभी नहीं करेगा और जो ऐसे चोरी करके मोबाइल रखेगा बात करेगा अन्य जो अच्छा तो लगता है उसको लेकिन वो अपनी मलिनता ही बढ़ा रहा है और उसकी योग साधना में अधिक प्रगति तो नहीं हो सकती आप ऐसे व्यक्तियों को देख लेना अनेक शिविर कर लेंगे वर्षों से ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहेंगे लेकिन उनको कमी ही खलती रहेगी ये लगेगा कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ इतने सुन लिए इतने सुन लिए और वो फिर लाइलाज हो जाते हैं तो सब डॉक्टरों की दवाई खा लेता है ना दो दिन उस डॉक्टर के पास दो दिन उस डॉक्टर के पास ढंग से दवाई ली नहीं वो तो क्या सोचता है अपना तो दोष देखेगा नहीं वो तो देखेगा संस्था में भी जाके देख लिया इस व्यक्ति को भी सुन लिया इस पुस्तक को भी पढ़ लिया हो तो है ये सब फालतू की चीज है फिर उसका इलाज कोई नहीं कर सकता तो मनमाने ढंग से दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक्स ये ले ली वो ले ली तो शरीर ऐसा बन जाता है फिर वह कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है वो लाइलाज हो जाते हैं तो व्यक्ति सोचता तो ये है कि मैं सुविधा में रह रहा हूं अच्छा रहेगा और पता नहीं क्या लाभ हो जाएगा लेकिन वो अपनी हानि करते हैं और जिसकी भी आत्मा पवित्र है वो ऐसी चीजें नहीं करेगा उसको खटके बातें स्वीकार नहीं होगी एक तरफ मैं परमात्मा को पाना चाह रहा हूँ एक तरफ मैं धर्माचरण करना चाह रहा हूँ दूसरी तरफ ये अंदर का मेरा व्यवहार है को ग्रामीण होकर वो छोड़ देगा लेकिन सबका स्तर ऐसा नहीं होता इसके कारण से कुछ शिथिलता अवश्य है पर हम उतना इतना, इतना कठोर भी नहीं करते यहां पर ठीक है एक स्तर पे चल जाता है फिर भी कोई पता लगता है तो उसको टोकते ही हैं, रोकते ही हैं आपको बताते ही रहते हैं लेकिन जो अन्य साधक अच्छा चलना चाहते हैं उनको अगर किसी से सीधे बाधा हो रही है तो अवश्य बताए नहीं तो इसको चलाया जा सकता है मेरा मानना है कि चाय तो हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए कम से कम शिविर में प्रतिबंधित इन्होंने कहा साधना शिविरों को चार स्तरों पर लगाने की योजना परोपकारिणी सभा ने बनाई थी अभी तक प्राथमिक और द्वितीय स्तर के शिविर हो चुके हैं तृतीय स्तर का शिविर कब होगा तो ये योजना उस समय बनी थी जब स्वामी विश्व जी थे तो वो तो अभी यहां पर नहीं है अभी पतंजलि में है महावाश्य की आवृत्ति कर रहे हैं और दो के बाद आएंगे वो अट्ठारह में जब वो आएंगे तब तो वो अपनी योजना के अनुसार तृतीय चतुर्थ स्तर भी चलाएंगे तो इसलिए अभी तो एक ही स्तर चल रहा है इसलिए गर्मी के शिविरों में दो स्तर थे तो संख्य भी अलग चलता था ये भी तो अभी भी कुछ ने मांग की कि वो चलना चाहिए लेकिन ये भी एक ही स्तर पे सामान्य चल रहा है दो स्तर वाला नहीं है अगला प्रश्न है कि परमात्मा को अचल बताया है ना हिलने डुलने वाला ईश्वर जो सबको चला रहा है लेकिन स्वामी मुक्तानंद जी ने सुबह की विवेक वैराग्य अभ्यास की कक्षा में बारह प्रमेय में आत्मा बुद्धि शरीर इंद्रिया आदि में ईश्वर को गतिशील बता रहे थे इसे थोड़ा स्पष्ट इस करें तो गतिशील परमात्मा है देशांतरगमन तो उसमें होता नहीं है क्योंकि तो वो सर्वव्यापक है देशांतर्गम में तो एक जगह से छोड़ दूसरी जगह जाना ये उसी में संभव है जो एक देशी होता है तो परमात्मा में तो वो संभव नहीं है जो पदार्थों को द्रव्यों को गिनाया गया था उसमें जो आत्मा शब्द है प्रमेयों में आत्मा शब्द भी जो था तो आत्मा के लिए सत्या प्रकाश में महर्षि ने लिखा परमात्मा को भी आत्मा कहा गया तो अत सातत्य गम धातु से बनता है वो आत्मा तो सतत जिसमें गति होती है तो इसलिए आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी काम में आता है परमात्मा कहते हैं लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है तो आत्मा क्यों बोलते हैं उसको सतत गतिशील क्यों कहते हैं इसके दूसरे अर्थ वहां पर घटते हैं जो स्वयं तो गति की नहीं है लेकिन अन्यों को गति कराता है इस रूप में परमात्मा गति करवाने वाला होने से गति वाला है एक बात दूसरा जहां जहां गति का अर्थ आता है वहां पर ज्ञान और प्राप्ति का अर्थ भी आता है तीन अर्थ होते हैं ज्ञान गमन और प्राप्ति ज्ञान यानी बोध समझ जो हम जानते हैं जानकारी और प्राप्ति मतलब किसी वस्तु को पाना और गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना तो ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा में सतत गति है गति है अर्थात वो सतत ज्ञानता है इसलिए भी उसको आत्मा कहते हैं इस रूप में गमनशीलता अथ अच्छा सत्य गमन उसमें है वो सदा जानता रहता है दूसरा प्राप्ति का है तो परमात्मा को सब चीजें सदा प्राप्त हैं। क्योंकि तो उसी के अंदर है सारी चीजें हम तो एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करते हैं लेकिन परमात्मा सब जगह है इसलिए उसको सारी चीजें प्राप्त है सदा प्राप्त है सर्वत्र प्राप्त है इस रूप में भी परमात्मा सतत गमन कर रहा है तो इस ऐसा अर्थ वहां पर परमात्मा के लिए घटाना चाहिए आगे प्रत्येक सूर्य का एक सौर मंडल होता है एक सृष्टि होती है इस प्रकार अब तक करोड़ों सूर्यों का पता लगाया जा चुका है इस प्रकार करोड़ों सृष्टिया हैं। मेरी जिज्ञासा है कि क्या सभी सृष्टियों की उत्पत्ति और प्रलय एक साथ होती है अथवा अलग अलग समय में होती है तो इसमें अलग अलग विद्वानों में भिन्नता है लेकिन हमारी समझ में अधिकतर लोगों की समझ में तो ये आया कि सब एक साथ ही होता है महर्षि दयानंद के वचनों से यहां पर एक सम्मेलन भी हुआ था एक गोष्ठी हुई थी उसके अंदर उसका यही विषय था कि एक साथ पूरा का पूरे की उत्पत्ति और प्रलय होता है अथवा कहीं उत्पत्ति हो रही है कहीं प्रलय हो रहा है ऐसा चलता रहता है तो महर्षि दयानंद के वचन आदि से ये सिद्ध होता है कि सब एक साथ ही होता है और इसके लिए एक लेख भी परोपकारी में छपा था जो जैसा समाधान पुस्तक में आपको मिलेगा जो आपको वितरित की जाएगी उसमें एक विषय है प्रलय में संपूर्ण सृष्टि का नाश वो इसी विषय को लेकर के उसमें पूर्व पक्ष भी है उनके क्या तर्क हैं और उत्तर पक्ष भी है जो स्वामी जी के प्रमाण है वो भी उसमें दिए गए विस्तार से आप वहां देख लीजिये अगला प्रश्न ज्ञान आत्मा में भी रहता है और उस जान के संस्कार चित्त पर भी रहते हैं एक प्रश्न होता है कि जान रहता कहां पर है तो दृष्टि से एक तो इन्होंने ये सुना कि आत्मा में रहता है जान, दूसरा है कि चित्त में रहता है उसमें उसके जान के संस्कार रहते हैं तो जान रहता कहां है हमारे अंदर उस तो दोनों जगह का सुना जाता है इसमें इन्होंने प्रश्न लिखा तो व्यवहार में आत्मा चित्त के संस्कारों को स्मृति में उठाकर क्यों करता है जब जान दोनों जगह रहता है ये मान लिया तो जब हम स्मृति उठाते हैं याद करते हैं किसी चीज को तो उसके लिए ये कहा जाता है कि चित्त में जो संस्कार पड़े हैं वहां से उठा करके उसमरण को करता है आत्मा तो इनका ये कहना है कि उसकी आवश्यकता क्या है स्वयं अपने आत्मा स्वयं अपने आत्मा में जो स्थित ज्ञान है उसका प्रयोग करके ही वो क्यों नहीं स्मृति कर लेता है जब ज्ञान आत्मा में भी है और चित्त में भी है तो चित्त में से उठा करके क्यों स्मृति लेता है आत्मा अपने आत्मा के अंदर से ही जब है उसको जान तो स्मृति उठा ले वो ऐसा इनका प्रश्न है तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञान संग्रह के रूप में संस्कार के रूप में केवल चित्त में रहता है आत्मा में नहीं रहता है आत्मा में ज्ञान का अनुभव होता है ज्ञान का अनुभव अनुभूति तो चेतन ही करता है आत्मा ही करता है लेकिन उसका जो संग्रह है इकट्ठा जो राह रखा हुआ है संस्कार के रूप में वो चित्त होता है मन होता है इसलिए जब जब भी स्मृति होती है तो चित्त में मन में स्थित संस्कारों को ही उठा करके वो स्मरण कर पाता है और वो संस्कार जैसी जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार उभर करके आते हैं ईश्वरीय व्यवस्था से तो आत्मा में ज्ञान रहने का मतलब उसके अनुभव करने तक ही लेना चाहिए कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन मिलेगा आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे कि आत्मा में ज्ञान रहता है तो उसका तात्पर्य भी यही समझना चाहिए आत्मा के जो साधन अंतःकरण है चित्तमन उसके अंदर ये ज्ञान रहता है अगला, सृष्टि को बने एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार एक सौ अट्ठारह वर्ष हो चुके हैं वेद में समस्त ज्ञान आदि से ही था तो जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक विकास पिछले 500 वर्षों में हुआ और वह भी विदेशों में हिंदुस्तान की खोजें तो नगण्य हैं। तो हमारे ऋषि वेदों से यह सब ज्ञान क्यों नहीं निकाल पाए दो अरब वर्षों तक प्राणी बिना किसी वैज्ञानिक उपलब्धि के अभाव में ही चले गए कहाँ था हमारे वेदों का ज्ञान तो पहली बात तो ये की वेद में जो सब ज्ञान मिलता है वो ऐसा प्रकट नहीं मिलता कि सारा बना बनाया है वेद में जो ज्ञान मिलता है वो संकेत के रूप में है उन संकेतों को पकड़ करके ही हमें कुछ निकालना होता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि सृष्टि के नियम सारे के सारे सृष्टि में हैं। जल कैसा होता है अग्नि कैसी होती है परमाणु कैसा होता है ये रसायन कैसा होता है कैल्शियम कैसा होता है पेड़ पौधे कैसे बनते हैं पृथ्वी कैसे घूमते हैं ये सारे के सारे नियम इस सृष्टि के अंदर विद्यमान है ना खोते भी, भी कोई खोज तो नहीं सकता आसानी से वैज्ञानिक उसको खोज पाता है तो उसमें यत्न करता है तो वहां से वही नियम मिलते हैं जो वहां पहले से विद्यमान थे तो होते हुए हो भी नहीं पकड़े जाते संकेत रूप में ढूंढना पड़ता है उसको प्रयत्न करना होता है ऐसे ही वेद के मंत्रों में संकेत के रूप में है वो ऐसे ही नहीं निकल जाते उसके लिए खोजना होता है वैसी योग्यता होनी चाहिए अब जो पीछे की जो खोज की बात कही इन्होंने आधुनिक ढंग से यही पढ़ाया जाता है कि सारी खोजें आज ही हुई हैं पहले खोजें नहीं थी लेकिन दूसरे भी हमारे को प्रमाण मिलते हैं बहुत सारी चीजें वायुयान आदि हमारे प्राचीन काल में भी थे अस्त्र शस्त्र बहुत सारे थे उनको परमाणु बम की तरह कह लें बड़े विचित्र विचित्र थे बाकी ये साधन पूर्व हमारे काल में भी थे इतिहास के संकेत तो ये बताते हैं बीच में लुप्त हो गए तो आज भी हो सकते हैं ऐसा कोई युद्ध छिड़ जाए ऐसी कोई प्रलय आ जाए ये सारी चीजें तहसनेस हो जाए फिर एक प्रारंभ से ही चले तो पीछे की केवल कहानियां रह जाएंगी और केवल कल्पना में रह जाएगी आज हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं तो पहले तो ऐसे विमान भी, भी थे जो कि जल थल और नभ तीनों में चला करते थे और अंतरिक्ष में भी जाया करते थे अभी ऐसे विमान शायद नहीं बन पाए हों जो जल में भी चलते हैं और थल में भी चलते हैं और नभ में भी चलते हैं और अंतरिक्ष में भी चले जाते हो जो यहां भी घूमते रहते हैं अब आज जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो अंतरिक्ष में ही जाते हैं यहां नहीं घूम सकते वो उनकी रचना ही ऐसी है तो उस तरह के विमान भी उल्लेख हमारे को मिलते हैं तो संकेत तो पिछले भी हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में भौतिक विकास भी नहीं था और उसमें एक बड़ा अंतर अवश्य है कि प्राचीन काल में ये जो विकास था इसको बहुत सीमित रखते थे और जीवन का लक्ष्य चूंकि ईश्वर प्राप्ति था इसलिए इन सुख साधनों को सीमित मात्रा में प्रयोग करते थे और अधिकारी व्यक्ति ही प्रयोग करते थे हर किसी के लिए भोग सामग्री के लिए भोग विलास के लिए शारीरिक सुख के लिए सुविधा के लिए इनका उपयोग नहीं होता था क्योंकि दृष्टि अलग थी वहां पर आज चूंकि दृष्टि अलग है इसलिए इनको बहुत अधिक भौतिक सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है और धन कमाने के लिए इनको बनाया जा रहा है और लोग भी इसको खूब ले रहे हैं इसलिए हमें आज अधिक दिखाई देते हैं अगला प्रश्न शरीर में आत्मा का प्रवेश कब या कितने समय में होता है परमाणुओं के संयोग से स्थूल शरीर बनने पर अथवा संयोग होने पर ही तो परमाणुओं का संयोग जब प्रारंभ हो जाता है उसको परमाणु ना कहें जब पुरुष बीज और स्त्री बीज का मिलन होता है तब वो एक कोशिका बनती है इस शरीर की सबसे मूल न्यूनतम इकाई एक कोशिका मानी जाएगी उस कोशिका के अंदर जो टुकड़े हैं उसको नहीं तो पुरुष बीज आधी कोशिका होता है स्त्री बीज आधी कोशिका होता है दोनों मिलकर के एक कोशिका बनती है अब ये एक पूर्ण कोशिका बनती है अब फिर उसमें विघटन हो करके दो चार आठ ऐसे बनते जाते हैं और फिर पूरा शरीर बन जाता है तो ये मेरे को तो समझ में आता है कि जिस समय में एक कोशिका बनी तब से इस शरीर का प्रारंभ कह सकते हैं उससे पहले शरीर का प्रारंभ नहीं कह सकते हर शरीर का प्रारंभ एक कोशिका से होता है फिर विभाजन होकर के वो बढ़ता चला जाता है तो जब से ये शरीर है तब से आत्मा भी होनी चाहिए तो उसी समय ये आत्मा आनी चाहिए और आने में कोई तो समय की तो बात है ही नहीं परमात्मा किसी भी आत्मा को कहीं भी कभी भी भेज सकता है तो, तो कभी भी आ जाएगा अगला प्रश्न मन जड़ है तो यह इच्छा किस प्रकार कर सकता है और यदि यह इच्छा नहीं करता है तो ऐसा लगता क्यों है जीवात्मा को अपनी इच्छा लगने के स्थान पर मन की ही इच्छा लगती है तो प्रारंभ में इन्होंने लिखा कि मन जड़ है तो वह इच्छा किस प्रकार कर सकता है तो ये मान करके चल रहे हैं कि इच्छा चेतन की ही हो सकती है जड़ वस्तु पत्थर आदि में इच्छा नहीं होती है तो मन भी जड़ है तो उसमें भी इच्छा नहीं होनी चाहिए इस दृष्टि से इनकी युक्ति ठीक है इच्छा वास्तव में तो आत्मा ही करता है उसी को ज्ञान होता है उसी को सुख दुख का संवेदन होता है और उसके अनुसार वो प्रीति अप्रीति यानी इच्छा और द्वेश करता है और करता है ये आत्मा के मौलिक गुण है निमित्त से आते हैं और अपने स्वाभाविक हैं निमित्त के, के कारण वो बदलते हैं तो इच्छा वैसे तो आत्मा का ही गुण है लेकिन इच्छा मन के माध्यम से की जाती है मन वो अंतःकरण इंद्रिय है जिसके माध्यम से इच्छा की जा सकती है यदि मन नहीं होगा तो आत्मा की वो इच्छा अभिव्यक्त नहीं हो पाएगी हम अपनी इच्छा को बोलते हैं हम अपनी इच्छा को अपने चेहरे से प्रकट करते हैं हाव भाव से प्रकट करते हैं हाथ के संकेत से प्रकट करते हैं तो आत्मा से मन के माध्यम से वो प्रकट हुई और फिर इंद्रियों में बाहर शरीर में भी वो आती है तो इच्छा तो आत्मा का ही है हम कहते हैं कि मन की है इच्छा है लेकिन वास्तव में वो आत्मा की ही है मन ने कहा कि ऐसा क्यों लगता है कि मन की इच्छा है तो ऐसा तो सदा नहीं होता है लगता है मेरी इच्छा है आत्मा की इच्छा है ऐसा भी होता ही है लेकिन चूंकि हम समझने के लिए करते हैं कि मेरा मन ऐसा चाह रहा है मेरी इच्छा ऐसी कर रही है मतलब मेरा मन ऐसा चाह रहा है भाषा में ऐसा प्रयोग करते हैं लेकिन आप अंदर देखें कि आपको मन और आत्मा में कोई भेद दिखाई देता है क्या आपने ये लिखा कि जब हमारी इच्छा होती है तो हमें लगता है मन इच्छा कर रहा है आत्मा इच्छा करा है ऐसा पता नहीं लगता है लेकिन क्या अंदर हमें अनुभूति ऐसी होती है कि ये मन है और ये आत्मा है दोनों में भेद पता लगता है क्या शास्त्रीय दृष्टि से हमने पढ़ रखा है कि ये मन अलग होता है आत्मा अलग होती है मन जड़ है आत्मा चेतन है लेकिन आप अनुभूति के स्तर पर बताइए कि क्या अंदर भेद करते हैं कि ये आत्मा और ये मन है इसलिए कोई उसको मन कह देता है कोई आत्मा कह देता है लेकिन वास्तव में ये इच्छा आत्मा की ही होती है अगला प्रश्न मानव के शरीर को चार भागों में वर्णित किया गया है मस्तिष्क ब्राह्मण हाथ क्षत्रिय पेट को वैश्य और पैरों को शूद्र तो ब्राह्मण तथा शूद्रों को क्यों छूते हैं और छूने में तो क्या दोष है अगर शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो हाथ है उससे हम पूरे शरीर को पैरों को छूते ही हैं। तो शुद्धि आदि भी करनी होती है तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें तो ये प्रश्न इनका पूरी तरह से क्या पूछना चाह रहे हैं स्पष्ट नहीं है आगे सत्या प्रकाश में सूर्य को वसु कहा गया है क्या सूर्य पर जीवन संभव है तो वसु का मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो वसाने वाले होते हैं जिसके अंदर वसते हैं ऐसा अर्थ लेके जब करेंगे तो सूर्य पे सूर्य में कुछ जीव रहते हैं नहीं रहते हैं अब ये तो अनुसंधान का विषय है हमारे जैसे जीव तो वहां रह नहीं सकते ऐसे शरीरधारी क्योंकि वहां का तापमान होता अधिक है यदि वहां के योग्य कोई जीव रहते हो ऐसे शरीर वाले जीव जो कि उस तापमान में रह सकते हैं उनके लिए वो सामान्य हो तो भला हो सकता है अब हम पानी में नहीं रह सकते मछली बाहर नहीं रह सकती तो हम पानी में नहीं रह सकते इसलिए पानी में कोई जीव ही नहीं है ये तो कोई तर्क नहीं हुआ हो भी सकता है अगर प्रमाणित हो तो और समुद्र में भी कुछ जीव ऊपर रहते हैं कुछ तलहटी में रहते हैं जो तलहटी में रहते हैं उनको ऊपर ले आया जाए तो फट जाएंगे फैल करके वो तो नीचे दबाव में रहते हैं और ऊपर वालों को नीचे पहुंचा दिया जाए तो पानी का इतना दबाव होगा कि वो हमारे रह नहीं सकते तो अपना अपना शरीर का अनुकूलन है जिस स्थिति में जो रहता है सब उसी स्थिति में नहीं रह सकते इस दृष्टि से एक संभावना के लिए ऐसा संकेत कि सूर्य में यदि जीव है तो है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं यदि है तो क्योंकि सब परिकल्पना के आधार पर कहा जा रहा है उहा यदि है तो उनके शरीर भी वैसे ही होंगे हमारे जैसे शरीर वधारी किसी जीव की वहां परिकल्पना तो ठीक नहीं है दूसरा सूर्य को जो वसु कहा गया तो वो वसाने वाला होता है इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य में ही कोई जीव रहता हो यह कोई अनिवार्य बात नहीं है पृथ्वी पर जो हम हम बस रहे हैं हमारे को बसाने वाला कौन है सूर्य है इस दृष्टि से भी सूर्य वसु कह, कहलाता है वसु कहा जा सकता है तो वसु नाम उसका लिखा गया इससे जीव सूर्य में जीव नहीं है इसलिए कोई कह गई तो फिर वसु ही नहीं होगा ये कोई बात नहीं है पृथ्वी पर भी वो बसाता है तो वसु कहा जा सकता है अगला प्रश्न है मन जड़ है फिर भी यह हमारे वश में क्यों नहीं आता है वश में आता है आप अभी यहां बैठे हुए हैं ना अगर आपका मन वश में नहीं होता तो आप यहाँ कैसे बैठते मन कहीं और ले जाता है आपको तो वश में तो आता है बहुत सारे काम आप दिन भर करते हैं वश में करते हैं लेकिन हाँ आपका अभिप्राय यह है कि ध्यान साधना में पूरी तरह वश में क्यों नहीं आता है? क्यों इधर उधर चला जाता है तो हमारा अभ्यास नहीं है हमारा ज्ञान कम है इसलिए ऐसा होता है नहीं तो आप दिन भर की चीजों में देखिए मन बहुत जगह आपका लगता ही है कितनी जगह लगता है से इधर उधर जाता ही नहीं है तो जिसमें हमारी रुचि होती है उसमें मन लगता है जिसमें रुचि नहीं है उसमें मन नहीं लगता है तो मूल सिद्धांत है सब जगह घटा लीजिए और रुचि किसमें होती है जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है जिसमें लाभ दिखाई नहीं देता तो हमारे को रुचि नहीं होगी तो यदि किसी में रुचि किसी में मन लगना है तो रुचि पैदा करनी होगी और रुचि पैदा तब होगी जब उसके लाभ देखेंगे लाभ हमें अनुभव में आने लगेंगे तो मन हर जगह लग जाता है और हम भी लगाते ही रहते हैं मन कोई भी ऐसा नहीं है जो मन नहीं लगा सकता है जब हम अन्य जगह पे मन को लगा सकते हैं तो साधना में भी लगा सकते हैं जो कमी है लाभ न देखने की रुचि न होने की उसे हमें पूरा करना होता है वो ही स्वाध्याय और शिविर आदि के माध्यम से अभ्यास के माध्यम से होता है अगला प्रश्न विश्वानुदेव मंत्र की संगति लगाने का तरीका बताए अपने दुर्गुण हमें दूर करने हैं या ईश्वर करेगा तो चूंकि इसमें लिखा है विश्वाम दूरित आदि पराश परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हमारे दुर्गुण दूर कर दे तो हमें करने परमात्मा को करने अगर हमारे पुरुषार्थ करने से दुर्गुण मिटते हैं तो ईश्वर को क्यों कहा गया ऐसी प्रार्थना क्यों की गई है तो दोनों बातें ठीक है हमारा प्रयत्न भी चाहिए और ईश्वर की सहायता भी चाहिए दोनों ही आवश्यक हैं। लेकिन इस मंत्र का परमात्मा से प्रार्थना करने का ये अर्थ नहीं है कि हमारे से हटते ही नहीं है दुर्गुण इस तो हमारा प्रत्यक्ष है तो हम अपने दुर्गुण दूर करते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक एक भी दुर्गुण दूर नहीं किया गया किया हो आप स्वयं भी सभी जने 10-20 दुर्गुण बता सकते हैं कि मैंने ये दुर्गुण दूर किया ये दुर्गुण दूर किया हमारा प्रयत्न भी होता ही है, परमात्मा की सहायता होती है उससे हम अच्छी तरह और कर पाते हैं अगला प्रश्न है कि आत्मा मनुष्य में वही है जो वृक्षादि में भी है आ, एक ही जैसी है उनका प्रश्न है कि मनुष्य को छोड़कर जो अन्य भोग योनिया है उसमें भी ये आत्मा वृक्षादि योनियाओं में है क्या योनियां सदा रहेंगी या अन्य भी अंत भी होगा प्रलय अवस्था को छोड़ करके अंत भी हो जाता है बहुत से जीव नष्ट हो गए हैं आजकल कहा ही जाता है डायनासोर या और बहुत से प्राणी हैं वृक्षों की बहुत सारी वनस्पतियां लुप्त हो ही गई हैं आज बिल्कुल भी नहीं बची हैं तो ये तो होता है इससे कर्म फल भोगने में कोई अंतर नहीं आता है हमारे मन में ये रहता है कि कुछ विशेष कर्मों का फल विशेष शरीर में ही भोगा जाएगा और जब वो शरीरी नहीं रहे इस पृथ्वी पर तो फिर ऐसे कैसे भोगा जाएगा उन कर्मों का फल कैसे भोगेंगे तो ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि परमात्मा किसी कर्म का फल दे वो विशेष शरीर में ही दे सकता है उसके पास बहुत विकल्प हैं दूसरे शरीरों में भी दे सकता है वो उसी तरह का और यदि कोई जीव नष्ट हुआ है तो इस पृथ्वी पर नष्ट हुआ है इतने बड़े इस संसार में सृष्टि के अंदर न जाने कितनी पृथ्वी है न जाने कितनी जगह डायनासोर भी होंगे कुछ भी होंगे क्या पता है हमारे को तो अगर ये भी माना जाए कि उसी शरीर में फल भोग होगा तो भी परमात्मा के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी या नहीं है दूसरी जगह होगी एक जेल में नहीं दूसरी जेल में होगी और फिर भी अगर सब जगह भी नष्ट माना जाए तो वो फल तो वो अन्य जगहों भी दे सकता है आगे ईश्वर निराकार अजन्मा दयालु न्यायकारी सत्यवादी आदि है तो गुणकर्म स्वभाव को जानकर हम अपने गुणकर्म स्वभाव कैसे लाएं और अनुभव करें जैसा परमात्मा है वैसा हमें बनना है ये बात कही जाती है तो परमात्मा भी ऐसा ऐसा है तो हम कैसे बने फिर तो कुछ चीजों में हम बन सकते हैं कुछ चीजों में उस जैसे नहीं बन सकते अब आपने जो नाम लिखे हैं निराकार तो निराकार तो हम है ही उसमें हमारे कुछ नहीं बनना है अजन्मा अजन्मा हम भी है उसमें कुछ हमारे को करना नहीं है दयालु ये हमें बनना है परमात्मा की तरह न्यायकारी हमें बनना है सत्यवादी हमें बनना है परमात्मा तो के गुणों को देख करके इन गुणों के लाभ को देख करके हम उसको अभ्यास करते हैं उससे बन जाते हैं और अनुभव कर लेते हैं पता लग जाता है कि मेरे में दया आदि है या नहीं है अगला प्रश्न है वेद में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। यदि वेद में न लिखा होता तो ये प्रतिमा शब्द से मूर्ति पूजा आदि नहीं बनते इनका आक्षेप ये है कि नस से प्रतिभा वेद में लिखा हुआ है तो यानी प्रतिमा शब्द तो वेद में आ गया है ना तो जो संसार में मूर्ति पूजा फैलिए ये कहां से फैली है वेद से फैली है क्योंकि वेद ने प्रतिमा शब्द लिख दिया तो अगर परमात्मा तो ये दही लिखता तो मूर्ति पूजा फैलती ही नहीं तो मूर्ति पूजा का दोष किस पे वेद पर और परमात्मा के ऊपर तो वो होता नहीं तो सब निराकार की उपासना करते तो देखिये आत्मा के स्वभाव को ये सारी चीजें निर्मित है परमात्मा के द्वारा कि मनुष्य ऐसा कर सकता है वो किसी की भी कल्पना करेगा तो जो दिखाई देता है वैसे ही करेगा साकार की पर... साकार को देखता है तो साकार ही बना देता है वो अपने जैसा बना देता है तो ये तो प्रवृत्ति आत्मा की है इसलिए वेद में लिखा गया नस्ती उस प्रतिमा लिखे हुए के कारण से ऐसा नहीं हुआ अब ये तो बहुत पहले से लिखा हुआ था लेकिन पहले तो कोई मूर्ति पूजा नहीं थी साल तक ये तो कुछ ही पांच हजार साल या कुछ और साल कुछ हजार सालों से मूर्ति पूजा चली है उससे पहले तो थी ही नहीं ये मंत्र तो पहले से भी था कई लोग इसी तरह का आक्षेप करते हैं कि जुआ कहां से फैला जुए का पता कैसे लगाया वेदों से पता लगा कैसे कि वेदों में लिखा है अक्षय माँ दिव्य पासों से मत खेलो जुआ मत खेलो तो वेदों में लिखा है ना जुआ मत खेलो तो जुए का वर्णन किसने किया वेदों ने किया, किया। शराब मत पियो तो शराब की बात किसने बताई वेदा ने बताई तो ये तो वेद में निषेध के रूप में कही गई है इसलिए स्वतः हमारी प्रवृत्ति इन तरफ इनकी तरफ होती है इसलिए परमात्मा ने ये व्यवस्था की है और ले लेता हूं थोड़े से प्रश्न शरीर में आत्मा है ये कैसे विश्वास करें और आत्मा क्या है इसका स्वरूप क्या है तो आत्मा का मतलब पहले समझ लेंगे तो विश्वास अपने आप ही हो जाएगा अपना उसे कहते हैं जो चेतन हो ज्ञाता हो अनुभव करने वाला हो इच्छा इत्यादि करता हो तो आपको ये जो प्रश्न करता है उनको या सभी को जो भी चाहते हैं इसको प्रश्न को आपको ये अनुभव हो रहा है नहीं कि मैं जान रहा हूं अपना अपना ही लक्षण है इसी से पता लग रहा है इसे विश्वास हो गया कि यहाँ जानने वाला कोई है अंदर अनुभव करने वाला कोई है इच्छा करने वाला कोई है अप्रीति करने वाला कोई है बस इसी से पता लग जाता है कि हम अंदर हैं, आत्मा है और लोग तो नहीं करते ऐसी ये जड़ पदार्थ तो नहीं करती हैं ऐसी इच्छा ऐसा ज्ञान इनको तो नहीं होता है और आत्मा के स्वरूप में इसके अलावा वो अणु है एक देशी है एक स्थान पर रहता है निराकार है नित्य है अजन्मा है ये सब उसके गुण धर्म है अगला प्रश्न है आत्मा की दृष्टि से परमात्मा दिखता है तो कैसे देखे हम उसे समझाइए तो आत्मा की दृष्टि से परमात्मा दिखता नहीं है शरीर की दृष्टि से दिखता नहीं है आत्मा की दृष्टि से दिखता है ऐसा कोई कथन नहीं मिलता है दिखने का मतलब आख से देखना ही होता है तो आत्मा की दृष्टि से परमात्मा ज्ञात होता है जाना जाता है ऐसा तो कह सकते हैं और कोई भी चीज उसके गुणों से जानी जाती है तो परमात्मा भी उसके आनंद ज्ञान आदि गुणों से जाना जाता है वो समाधि के अंदर होता है और बाकी युक्ति से भी हम जान लेते हैं कि परमात्मा है अंतिम प्रश्न दूसरी पृथ्वी कहाँ है कितनी दूर है क्या हमारी वहां तक पहुंच बन सकती है तो कहाँ है और कितनी दूर है ये तो पता नहीं है वैज्ञानिक खोज में लगे हैं पता लग जाएगा और वहां पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं बड़ा कठिन है लेकिन संभव है विज्ञान से सिद्ध हो जाए तो हो जाए लेकिन इससे आपकी योग साधना में कोई बाधा नहीं आएगी आप योग साधना फिर भी अच्छी तरह कर सकते हाँ, पता लग जाएगा तो थोड़ा ये तो लाभ मिल सकता है कि दूसरी पृथ्वी पर भी कोई साधक है वहां भी वेद हैं तो प्रसन्नता होगी कि हाँ यही धर्म है ये अच्छा है तो आज का इतना ही रखते हैं अभी दो दिन के और आपके प्रश्न हैं मेरे पास अभी देखो मैंने इतने से किए हैं प्रश्न इतनी तेजी से किए हैं तो भी इतने से किए ये तो दो दिन में भी समाप्त नहीं होने वाले एक प्रश्न को मैं थोड़ा लंबा भी लूंगा तो वो, उस, वो उसमें आधा समय चला जाएगा पूरा समय भी चला जाएगा इसलिए अब और प्रश्न आप नहीं दीजिएगा इन्हीं प्रश्नों से संतुष्ट रहिएगा बहुत शाम प्रमात्तम ओ शरीर प्रसाद